गीता सांकर भाष्य अध्याय पांच ओं कर्म्यकर्म यश्येदरभ्य सुक्त कृष्णकर्मक ज्ञानाद्धकर्माण शारीर कव कर्मकुन यदीक्षालाभसंतुष्ट ब्रह्मापण ब्रह्म हवि कर्मजान विदिता सर्वं ज्ञानाग्नि सर्वर्माखि पाथ ज्ञानासर्वकर्मा योगसन्स्तकर्माण कर्म सर्वर्मसम अवोचद भगवान् कर्म यश्येपि लेकर स युक्त कृष्णकर्म ज्ञादकर्माण शारीर केवल कर्मकुवीक्षाराभ संतुष्ट ब्र्मापण ब्रह्म ब्रह्मा हवि कर्मजान सर्वं विधिताखि पार्थ ज्ञानासर्वकर्माणी योग संयस्थकर्माण यहाँ तक के वचनों से ने सब कर्मों के संन्यास का वर्णन किया छिम संशय इति च कर्मानुष्ठान योग इति योगमच तथा अतिवाइण संशय योगमाति इस वचन से यह भी कहा कि कर्मानुष्ठान रूप योग में स्थित हो अर्थात कर्म कर तोर उभयो च कर्माष्ठानकर्मसर स्थिति गतिवत् परस्पर विरोधात् विरोधा एक सहकर्त अशक्य कालभेदेन चुष्ठानिधाभात अतरकर्तव्यता सत्याशतर तत् तत्कर्तव्यम न इति एवं मन्यमान प्रशंसतर बुभुस्तया अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना उन दोनों का अर्थात कर्मयोग और कर्म कर्मसन्यास का स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष द्वारा एक साथ उनका अनुष्ठान किया जाना असंभव है और काल के भेद से अनुष्ठान करने का विधान नहीं है इसलिए स्वभाव से ही इन दोनों में किसी एक की ही कर्तव्यता प्राप्त होती है अतएव योग और कर्म संन्यास इन दोनों में जो श्रेष्ठतर हो वही करना चाहिए दूसरा नहीं ऐसा मानता हुआ अर्जुन दोनों में से श्रेष्ठतर साधन पूछने की इच्छा से संन कर्मण कृष्ण वचन बोला नुच आत्म ज्ञान योगेन निष्ठा प्रतिपादय पूर्वोदाई वचन भगवान्कर्मस अवोचद न तो अनात्म से अतः च कर्मानुष्ठान भिन्न पुरुष विषय अततर प्रशंसत तरक्तया प्रश्न अनुपन्न पूर्व पूर्वोक्त वचनों से तो भगवान ने ज्ञान योग द्वारा आत्मज्ञानी की निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से केवल आत्मज्ञानी के लिए ही सब कर्मों का संन्यास कहा है आत्म तत्व को न जानने वाले के लिए नहीं अतः कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास यह दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य होने के कारण दोनों में से किसी एक की श्रेष्ठतरता जानने की इच्छा से प्रश्न करना नहीं बन सकता सत्यम एवं तदिभिप्राए प्रश्नों न उपपद्यते प्रो स्वाभिप्राए पुनः प्रश्नों इति वदा उत्तर ठीक है तुम्हारे अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बन सकता परंतु इसमें हमारा यह कहना है कि प्रश्नकर्ता के अपने अभिप्राय से तो प्रश्न बन ही सकता है कथम पूर्वपक्ष सो कैसे पूर्वोदाह वचन भगवता कर्मसन्यास्य कर्तव्यतया विवक्षित्वात् प्राधान्यम अंतरेण चर्ता त कर्तव्यत्वा कर्तव्यसंभवात्मवविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुद्यते एव न पुनः आत्मवि कर्तकत्व संन्यास सेवक्षितक्ष पूर्वोक्त वचनों से भगवान ने कर्म कर्मसन्यास को कर्तव्य रूप से वर्णन किया है इससे उसकी प्रधानता सिद्ध होती है किंतु बिना कर्ता के उसकी कर्तव्यता असंभव है इसलिए एक पक्ष में अज्ञानी भी सन्यास का करता हो जाता है सुत्रांग उसी का अनुमोदन किया जाता है केवल आत्मज्ञानी कर्तिक ही सन्यास होता है यह कहना अभीष्ट नहीं है एवं मनवानस्य अर्जुनस्य मनवान अर्जुन से कर्माष्ठानकर्म संयास अविद्धवत्षकर्तिक अस्त पूर्वोक्न प्रकारेण तयो परस्पर विरोधा अन्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्राप्ति प्रशस्तरम च न इतरद इति प्रश्न तर विविधया प्रश्नो न अनुपन्न इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्म यह दोनों अज्ञानी द्वारा भी किए जा सकते हैं ऐसा मानने वाले अर्जुन का दोनों में से एक श्रेष्ठतर साधन जानने की इच्छा से प्रश्न करना अयुक्त नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण दोनों में से किसी एक की ही कर्तव्यता प्राप्त होती है ऐसा होने से जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना चाहिए दूसरे को नहीं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्ट हो अभिप्राय एवं एवं इति गम्यते। उत्तर में कहे हुए भगवान के वचनों का अर्थ निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कथम पूर्व पक्ष कैसे संन्यासकर्मयोगश्रेयस्कर तयो तो कर्मयोगो विशिष्यते प्रतिवचनम उत्तरपक्ष सन्यास और कर्म योग यह दोनों ही कल्याणकारक है और उन दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है यह भगवान का उत्तर है एकदद निरुप्यम किम अनेन आत्म वित कर्त्री कयोह, सन्यास कर्म योगयोह वित्कर्तृक संनसकर्मयोर निश्रेयस्कर प्रयोजन उक्त तय कर्म सन्यासात् कर्म योगस्य सेशिष्ट उच्यते आहो वित कयोह, सन्यास कर्म योगयोह तद उभयम् उच्यते इति इसमें विचारने की बात यह है कि इस प्रतिवचन से आत्मज्ञानी द्वारा किए हुए सन्यास और कर्मयोग का कल्याणकारकता रूप प्रयोजन बतला उन दोनों में से ही किसी विशेषता के कारण कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता कही गई है अथवा अज्ञानी द्वारा किए हुए सन्यास और कर्मयोग के विषय में यह दोनों बातें कही गई हैं कि अतो यदि आत्मवित कृत सन्यास कर्म कृतको संन्यासकर्मयोगयसको कर्म कर्मस कर्म योगस्य विशिष्ट उच्यते यदि वा अनात्म विद कृत अनात्मित कर्तृक संयासकर्मयोग तद उभयम् उच्यते पूर्वपथ्य इसमें क्या मतलब चाहे द्वारा किए हुए सन्यास और कर्म योग की कल्याणकारिता और उन दोनों में सन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता कही गई हो अथवा चाहे अज्ञानी द्वारा किए हुए सन्यास और कर्म योग के विषय में ही वे दोनों बातें कही गई हो अ उच्यते आत्मवित कर्तको संन्यासकर्मयोग असंभवात् तयोर निश्रेयस्कृतव तदीयाच सन्यासात् कर्म से विशिष्टत्वाभिधान इति उभय उभयम् अनुपपन्नम् पक्ष आत्मज्ञानी कर्तिक कर्मसन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है इस कारण उन दोनों को कल्याणकारक कहना और उसके किए हुए कर्मसन्यास की उपेक्षा अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना ये दोनों बातें ही नहीं बन सकती यदि अनात्मविद कर्म संन्यास च कर्माष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवताम तदा तय निशेयस्कोक्ति कर्मयोग से कर्मसनिया कर्म इति एतद् उभयम् उपपद्यते यदि कर्मसन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान कर्माष्ठानूप कर्मयोग इन दोनों को अज्ञानी कर्तिक मान लिया जाए तो फिर इन दोनों साधकों को कल्याणकारक बताना और कर्म कर्मसन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाना ये दोनों बातें ही बन सकती है आत्मविद तो संयासकर्मयोग असंभवात् तय निःश्रेयसकर्वाभिधान कर्म, कर्म योगो विशिष्यते चुपन्नम परंतु आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म कर्मसन्यास और कर्म योग का होना असंभव है इस कारण उन्हें कल्याणकारक कहना एवं कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाना ये दोनों बातें नहीं बन सकती अत्र आह किम आत्मविदह सन्यास कर्म संयासकर्मयोग अभी असंभव अहोस्वी अन्यतर असंभव यदा चन्यतर असंभव तदा किम कर्म कि कर्मस उतक कर्मयोग से असंभव कारण चंती पूर्व पक्ष आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों का ही होना असंभव है अथवा दोनों में से किसी एक का ही होना असंभव है यदि किसी एक का होना ही असंभव है तो कर्मसन्यास का होना असंभव है या कर्मयोग का साथ ही उसके असंभव होने का कारण भी बतलाना चाहिए अत्र उच्यते आत्मविदो निवित्त मिथ्या ज्ञानस्वाद विपर्यय ज्ञानमूल से कर्मयोग से असंभव सै उत्तरपथ्य आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है अतः उसके द्वारा विपर्य ज्ञानमूल कर्मयोग का होना ही असंभव है